शांति शि शांति स्थानीपम निमंत्रण संगम पुनरिष्ट प्रसंगातः इसमें चार प्रकार युगी कह गए जो द्वितीय भूमिका कहे मधु भूमिका ऋतम भरा प्रज्ञा जिसमें उनको देवता लोग किसी प्रकार प्रिय वचन कह करके सम्मान से बुलाते हैं तो उसमें स्मय अभिमान नहीं करना चाहिए इस क्योंकि पुनर अनिष्ट प्रसंगात मुख्य जो कर्तव्य संपादन करना है मध्य में कुछ प्राप्त होने पर बरा की भावना से उससे आगे पार होना चाहिए मधुमती थी प्रथम कल्पिक कुछ बाकी था इसमें ना हो गया था तीन सौ अस्सी अभिद्यमान सर्वं इदं उपार्जितं उपार्जित आयुष्म प्रतिपद्यता इदं अक्षय अजरम अमरस्थान देवान प्रियम ये सब भोग देवताओं का प्रिय है किसी व्यक्ति को यदि कहेगा देवान प्रिय तो उसका अर्थ होता है मूर्ख व्याकरण में आता है देवान प्रिय इति मूर्ख है ष्टी देवाना का समास हो जाएगा समास का लोप नहीं होता है विभक्ति का लोप नहीं होता है देवा प्रिय एक पद है समास हुआ लोप नहीं से इस प्रयोग का देवा उसका अर्थ मूर्ख एक पद होने से भिन्न पद हो तो देवताओं का प्रिय है किस तो किस देवा उक्तम उतम जो आपने कहा समीची न उत्तम देवाना प्रियण मतलब मूर्ख शब्द से कहते तो देवताओं का प्रिय देवताओं का प्रिय होता है जो ज्ञानी अविवेकी ही जो तत्व विवेकी है वो तो देवताओं के ऊपर चल जाता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा जो कर्म करता है ज्ञान का द्वेश करता है ज्ञान मार्ग नहीं चलता है वो देवताओं का प्रिय होता है तो मूर्खों को कहते देवाना प्रिय यहाँ तो देवाना प्रिय भिन्न पद है समास नहीं है संगदोषा भा, दोषा भावये संगदोष का चिंतन करें घोरेश संसार अंगारेषु पच्यम मैं जनन मरण अंधकारे मरणकार विपरीवर्तम कथंचितसादी क्लेशतिमर विनाशो योग प्रदीप योग प्रदीप जो क्लेश अंधकार को नाश करने वाले विनाशो या विनाशी बिना बिना सोए सोए इसे है? क्या है बिना सी बनाया ना हाँ इसे में बना हुआ इसे ऐसे हुआ, हुआ। हाँ इसमें क्या था विनाशो या विनाशा है क्या बाट है विनाशो है हाँ विनाशी कर देना क्लेश कर्म क्लेश तिमिर विनाशी क्लेश तिमिर को नष्ट करने वाले योग प्रदीप कथनचित आसादित हो। किसी प्रकार मैंने प्राप्त किया संसार घोर अंगार अग्नि जैसे अग्नि है उसे पच्य मान ऐसे ही कष्ट प्राप्त करते पकते हैं जनन मरण अंधकारे विपरीत विपरिवर्तमान जन्म मरण अंधकार में क्योंकि मरने के बाद कहाँ जाना क्या होता है कुछ पता नहीं है कितने बार जन्म मरण हो गया ऐसे ही घूमते घूमते परिवर्तमान विविध नाना परिवर्तन होते हुए किसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद ये मार्ग प्राप्त हुआ तथ्य चे थे तृष्णा योन यो विषय वाय जो प्रदीप है उसका ये प्रतिपक्ष विरोधी है कौन है तृष्णा योन यो तृष्णा है योनि जिनिका तृष्णा है कारण तृष्णा के कारण विषय रूप वायु प्रवाह वायु बहने पर दीप बुझ जाता है विषय वायवा विषय रूप वायु अधिक चलने से जैसे दीप का विरोधी है इसी प्रकार तृष्णा है योनि जिसका है। ये विषय विरोधी है सकलो अहम लब्धालोक कथम अनुग तृष्णा वंचित तस पुनः प्रदीप तसाराग्ने आत्मा ईंधनी कुरियामी थी कि यह चिंतन करें अनया विषय मृग तृष्ण या ये विषय रूप मृग तृष्णा है मृग तृष्णा में जल स्वच्छ करके दौड़ता है मृग पानी पीने के लिए प्राप्त नहीं करता है इसी प्रकार ये विषय मृग तृष्णा है विषय रूप मृग तृष्णा विषय इस प्रकार विषय प्राप्ति के लिए भोग के लिए दौड़ता है भोग विषय प्राप्त कर्ण से तृप्त नहीं पाता है आगे और विषय आगे विशेष ऐसे वंचित ठग आ गया तस्य व पुनः प्रदीप्त से संसाराग्नि फिर संसाराग्नि प्रज्ज्वलित है अभी किसी प्रकार में उसे थोड़ा सा आगे आया फिर आत्मा ने ईंधन ही कुरियाम वो संसार अग्नि फिर अपने को ईंधन करके उसमें फिर डाल देना या लकड़ी जैसे डाल देतेज्वित प्रज्ज्वलित अग्नि में लकड़ी भी जल जाती है इसी प्रकार संसार संसाराग्नि में अपने को फिर ईंधन क्यों करूं? षस्ती वह स्वप्नोपमेभ्य कृपण जन प्राथनेभ्यो विषयभ्यो इतव निश्चित मत समाधि आवयत षस्ति वह हमारे कल्याण हो सपनोपम मेंभ्य कृपण जन प्राथने विषयभ्य ये विषय तो सपने के समान है कुछ न कुछ दिखता है दिखते समय बड़ा अच्छा लगता है कुछ है ही नहीं सपने में विषय प्राप्त किया बड़े खुश है जगने बाद कुछ नहीं है कुछ मिला नहीं भोजन भी कर लिया जगने के बाद भूखा है सपने में धन संबंधी प्राप्त करके जगने के बाद दरिद्र जैसे कोई से कृपण जन प्रार्थनीय भय ये कृपण जन प्रार्थना करते विषय ये ज्ञानी को कहा गया कृपण है विषय की इच्छा भोग की इच्छा सम्मान ये जो वासना है दीन जन प्रथनीय है अविवेकी जन चाहते हैं। विवेकी लोग उसको विवेक विवेक नहीं कहते हैं यही उसके पीछे जो भागता है पशुपक्षी के समान है खाना पीने के पीछे भोजन बस ऐसे करके अनादि काल से भटके भटके फिर उसी के पीछे चले वही करके मरे ये सपने के समान है विषेभ्य कल्याण हो ऐसे ऐसा निश्चिता मते निश्चिता मती रह ऐसे बुद्धि निश्चित करके निश्चय बुद्धि हो करके ऐसे किस प्रकार पार करना दुखों की आत्यंत निवृत्ति कैसे हो इसलिए समाधि भावे समाधि अनुष्ठान करे साधन करने से होगा विषय के पीछे भागने से शांति नहीं मिलती है संगम अकृत स्वयं न कुरी आती ये संगत नहीं करना उसमें आसक्ति नहीं आसक्ति विषय में नहीं उसके साधने में नहीं उससे दूर हटे विचार करके देखे अभी मेरा क्या उद्देश्य है कहाँ जा रहा हूँ मन में क्या इच्छा है स्वयं साधक अपने आप को देख करके उद्धरे दखे कहा मना जा रहा है वासना बढ़ती है या भैराग्य बढ़ता है विषय के पीछे जाता है या परमात्मा प्राप्ति के लिए जाता है स्वयं विचार करके आसक्ति संगम अकृतवा और कुछ मिल गया उसमें जो अपने को बड़े कृतार्थ मान लिया बहुत बड़ा हम हो गए समय अपने न कुछ एवं हम देवानाम अभी प्रार्थना बड़े देवता लोग हमको प्रार्थना करते हैं कितने खुश है बड़े बड़े जो कोई आ जाते हैं बड़े बड़े सेठ आ गए बड़े मंत्री भी पास में आ गए बड़े ऑफिसर पास में आ गए बस अपने साधन हो अथवा नहीं हो खुश हुए कितने बड़े हो गए अपने यदि कल्याण नहीं कर पाए मरने के बाद फिर कहीं जाना पड़ेगा जन्म लेना पड़े परमात्मा सख्तकार नहीं कर पाया राजा मंत्री आ जाने से क्या हो जाएगा मरना तो है बड़े कठिन है बहुत ऐसे जब बड़े बड़े लोग आ जाते पास में कितने बड़े हो गए देवाना विषय देवता लोग प्रार्थना करते तो और बड़े हो गए। ये तो यहाँ तक सामान्य मंत्री आदि गए, बड़े बड़े हो गए बड़े सेठ आगे बड़े हो गए देवता आ गए तो बड़ा में अभिमान होता है सुस्तमतया सुस्त बड़े प्रसन्न होकर के मृत्यु न केश सुगृी तम आत्मन न भाव्यति इधर के बाल पकड़ कर रखा है मृत्यु खींच कर कर रखा है समय आने पर अपने हाथ पर अधिन जब चाहे कि केस इधर पकड़ के इधर कर दिया तो उधर ही भागना पड़ेगा सिर में केस हो केस को पकड़ कर खींचे बड़े आसानी से उसके पीछे चलना पड़ेगा इतने कष्ट होगा जी केस को पकड़ लिया इधर खींचो उधर चल जाएगा <laughs> नीचे कर दो नीचे बढ़ जाएगा <laughs> जितने होने पर भी ऐसे पकड़ के रखा है मृत्यु ने ऐसा वो नहीं विचार कर पाता है जब मानता है कितने बड़ा में हो गया बड़े बड़े लोग मेरे पास आते है मेरा पाद सुते कोई कहता हमारे पानी चौल स्पर्श कर धो करके पानी पीते हैं क्या समझते हमको <laughs> ऐसे कह रहे वो विचार नहीं आता है बड़े आगे क्या मैं किस अवस्था में हूँ अपने को पकड़ रखा है मृत्यु कभी क्या हो जाएगा आगे क्या बनेगा ये भावना नहीं होती है तथा चिद्रांतर प्रेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य प्रमादः ये प्रमाद है छिद्रांतर प्रेक्षी छिद्र को देखने वाले कहीं थोड़ा मिल गया नित्यम यत्न उपचर्य यत्न से उसका उपचार होता है प्रयत्न करना चाहिए यदि थोड़ा सा ही प्रयत्न कम हो गया लबर विवर छिद्र प्राप्त कर लिया प्रमाद रास्ता मिल गया प्रमाद स्थिर हो जाएगा जो प्रमाद का ही प्रतिकार होता है प्रयत्न करने पर ही होता है थोड़ा प्रमाद कर दिया क्लेशान उत्तम भविष्य फिर क्लेश बढ़ जाएंगे अविद्यास्मिता राग द्वेष द्वेश ततः तो तो पुनः अनिष्ट प्रसंग फिर जन्म मरण अनिष्ट को प्राप्त करेगा एव एवश संगस्मयावकुर्वतो भावित दृढ़ी भविष्य संगस्मय जब नहीं करेगा तो जैसे भावना करेगा ऐसे दृढ़ होगा प्रबल हो जाएगा भावना समाधि आदि भावनीय से तो अभिमुखी भविष्य और जो प्राप्त करना है अभिमुख होगा प्रयत्न सफल होगा तो फिर विवेक ज्ञान को प्राप्त करेगा टीका में टीका में कहा से चलेगा तत्र मधुमति प्रथम कल्पिके कल्पिकेतावत तो महेंद्रादी नाम तत्प्राप्ति संकेवनाति प्रथम कल्पा में तो अभ्यास कर रहा है यहां देवताओं लोग को आकर प्रार्थना करें करेगा महेंद्रादिनाम प्राप्ति शंका नहीं और तृतीय जो होता है तेरे नवपमंत्रणीय उनको क्या प्रार्थना करेंगे तो भूत इंद्र वशित नहीं बह तत्प्राप्ति भूत इंद्रिय को जीत लेने से सब प्राप्त हो जाता है और चतुर्थ में जो पर वैराग्य सम्पन्न हो जाता है वहाँ तो संग आसक्ति की शंका ही नहीं आशंका आशंका दूरत्सारित है इसलिए पारीशेष्याचा द्वितीय एव जो द्वितीय अवस्था में स्थित तो ऋतंबर प्रज्ञा है ऋतंभरा प् तदुपनिमंत्रण उप विषय इसको आकर के देवता द्वितीय अवस्था में प्रथम अभ्यास किया द्वितीय अवस्था में अभी देवतारो को प्रार्थना करेंगे दिखा देंगे आकाशगामी आकाशामी वह्याय आकाश में जाना बना अक्षय अविनाशी दया अक्षय फल को प्राप्त करो अजरम सदा अभिनवम जरा वृद्धावस्था नहीं युवावस्था में जाए स्मय करण दो स्मयादयम सुस्थितमन्या अपने को स्थिर मानता बड़ा मैं बहुत कुशल हूँ सुखी हूँ बहुत श्रेष्ठ हूँ ऐसा मानने पर केस से मृत्यु पकड़ रखा खिस्सा है वो नहीं भाव चिंतन करता है अभी मानने का समय हो गया अपने बड़ा खुश इतने मेरे पास संपत्ति हिसाब करता रहता है कितने करोड़ हो गए कोई कोई देख देख कर खुश होते हिसाब करके गिनती करके हिसाब करके खुश इतने करोड़ हो गया बड़े खुश है अकाउंट खाली कहाँ है कागज हिसाब करके इतने करोड़ हो गए बड़े खुश है मरते समय कुछ नहीं जाता साथ में फिर भी उसमें डूबे हुए साधारण लोग तो क्या कहना साधु बन करके भी उसमें ही डूबे हुए मरते हैं याकरणम ये दिया है वो तो कुछ प्राप्त होने के बाद सामान्य लोग में कुछ थोड़ा मिल जाने पर आसक्ति और उसमें बड़ा अभिमान बहुत हो जाता है फिर साधन भजन छोड़ करके नर का कर रास्ता पकड़ लेते हैं खुश अपने को बड़ा हम बुद्धिमान उक्ता क्वचित क्वचित संयम सर्वज्ञता सा कहीं कहीं संयम से सर्वज्ञता कही गई किंतु निशेषज्ञता सबके ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं अभी तो प्रकार मात्र विवक्षया कुछ प्रकार कुछ विषय में ज्ञान हुआ यथा सर्वे व्यंजनिर्भुक्त मक्का भोजन क्या क्या खाय सब सब्जी खाय हाँ सब सब व्यंजन से भोजन किया सर्वे व्यंजन मतलब क्या है अत्र तो है तेरभ न तो निश्चय से ही जितने प्रकार व्यंजन होते सबसे भोजन क्या ऐसा नहीं जितने व्यंजन प्रकार है मिला था सबसे तुम्हें भोजन किया खाया क्या भोजन क्या सौ मिला हाँ सौ मिला स्व मिला मतलब जितने प्रकार बना था सब मिला सब खाया थोड़े थोड़े खाए कहा सब प्रकार में खाया किंतु ये निशेष नहीं है अस्थि च निशेष वचन निशेषवाचक सर्वशब्द हे सर्वशब्द अस्थि निश्चेष वचन यथाउ उपनीतम अन्नम सर्व अतिम प्रासकन उपनीतम अन्न जितने अन्न प्राप्त सब खा लिया तो यहाँ सर्वशब्द जितने प्राप्त सब खाया प्रासक ने ग्रास एक खा लिया तत्रशेषमित गम्यती निशेष कोई बचा नहीं सब खाली आदि निशेषज्ञता लक्षण से विवेक ज्ञान साधनम इसी प्रकार जो विवेक ज्ञान हो निशेष का ज्ञान और कुछ बचे नहीं उसका साधन संयम आह संयम करने से ये ज्ञान हो जाएगा सब ज्ञान सर्वज्ञ क्षण तत्क्रम यो संयम विवेकज्ञान समय का सूक्ष्म से क्षण उसका क्रम एक क्षण के बाद द्वितीय क्षण तृतीय क्षण चतुर्थ प्रवाह चलता है उसमें विवेकजन्य ज्ञान होता है सर्व विषय का क्षण पदार्थ निदर्शन पूर्वक माह क्षण पदार्थ कहते दृष्टान्त देकर के भाष्य में यथा अपकर्ष पर्यतम द्रव्यम परमाणु एवं परमापकर्ष पर्यतः काल क्षण द्रव्य घट है तोड़ेंगे तो दो कपाल अलग हो गया फिर तोड़ कपालिका टुकड़ा चूर्ण ऐसे होते होते अंतिम में अपकर्ष हो जाएगा परमाणु तारके के लोग कहते हैं छोटे छोटे करते जाएंगे उसका अवय कहीं न कहीं एक स्थान में विश्राम रहे करेगा जिसके आगे उसका अवय करना संभव नहीं है यदि उसका भी टुकड़ा करें, उसका टुकड़ा करेंगे इसे अनंत अवय मानेंगे तो एक सरसप सरस बीज का भी अनंत अवय होगा और मेरू पर्वत का भी अनंत अवय है दोनों के यदि अवय अनंत हो गये तो मेरू सरसपय सरस पोह साम्य प्रसंग मेरु पर्वत और सरसरस दोनों बराबर होना चाहिए दोनों का समान अनंत अन इसलिए मानना पड़ेगा सरसब का हो छोटे पत्थर का घटका अनंत नहीं हो सकता है कुछ अंत हो कहीं जाने के बाद अवय समाप्त धारा आगे उसका अवय नहीं होगा यदि तोड़ते तोड़ते जैसे अवय उसका अवय उसका अवयव ऐसे करते जाएंगे तो अर्थात एक घटका भी अनंत अवय हो गया हिमालय पर्वत का भी अनंत अवय हो जाएगा यदि दोनों का अवयव अनंत हो गए तो दोनों बराबर होना चाहिए पर्वत और घट सरसव कहा गया था शास्त्र में एक दाना दोनों में अवय में कम ज्यादा है कौम ज्यादा होने से क्या हुआ जो सरसव हो दान हो घट उसका अवय अनंत नहीं अनंत नहीं तो कहीं ना कहीं विश्रम करेगा इतने अवय जितने अवय उसके आगे अवयव अधिक नहीं हो सकता है तो जो अंतिम अवयव है उसका नाम है परमाणु जहाँ आगे टुकड़ा नहीं कर सकते हैं ये शास्त्र में विचार करके आ विचार करके निश्चय है शास्त्रों के मालूम है तो परमाणु किसको कहेंगे ऐसे अवयव विभाग करते करते करते अंत में अवयव होगा जिसका विभाग नहीं हो सकता है उसको कहेंगे परमाणु किंतु कितने एक जो जा सूर्यकिरण में दिखता है ऐसा सूर्य किरण आएगा तो छोटे छोटे दूलिकरण दिखते हैं उसको कहते त्रियाणु को एक को तीन भाग करेंगे तो एक का नाम होगा दियोणुको फिर एक दियोनु को दो भाग भाग करेंगे तो उसका नाम परमाणु जो जानते हैं जो त्रियाणुक है उसका भाग करेंगे तो बहुत दूर जाकर जा, जा सकता है यानी कि तीन भाग कर दिया द्व्योणु को दो भाग कर दिया परमाणु आगे उसका अवयव नहीं होगा ऐसा नहीं शास्त्र में इसका विचार आया पचास एक दो भाग कर फिर, फिर दो भाग फिर दो भाग फिर दो भाग ऐसे करते जाओ पचास साठ तक हिसाब किया आगे भी आर हो सकता है तो फिर जहां कहा अंत में जा करके जहा अवय का विभाग नहीं अंतिम अवय उसका नाम परमाणु तो कितने दूर जाएंगे त्रिवणु का कितने बार भाग करने पर परमाणु तो पहुंचेंगे तो क इसका विचार छोड़ो ये परमाणु एक मान लो जो दिखता है तीन भाग कर उसका नाम द्योणु को दो भाग कर उसको परमाणु मान लो आगे जाकर तो विश्राम करना है यहीं विश्राम कर लो यही इसको परमाणु लेकर के आगे जिसको जानना है शास्त्र ये समझो उसके पीछे मत पढ़ो नव्य नायक रघुनाथ श्रेवणी कहे यदि अंतिम तक हम जाकर हिसाब करने बहुत दूर होता है और है विश्राम करना है तो जो दिखता है उसको ही परमाणु कह लो जो त्रिवणु को दिखता है उसको अंतिम अवय कहते हैं रघुनाथ श्रीवणी उसका फिर दो भाग तीन भाग करके आगे दो पाद जाना क्या जरूरत है यदि कोई जरूरत नहीं व्यर्थ है इसके आगे समझो घाटा आदि पर्वत आदि कार्य कैसे बना तो जो जाल सूर्य किरण में दिखता है उसको अंतिम अवयव मान लो आगे उसका विभाग नहीं होता है ये वैसा कहते है तो ये परमाणु हुआ जहा द्रव्य का अपकर्ष सबसे छोटा अवय उसका नाम हो गया परमाणु अपकर्ष पर्यंतम द्रव्य परमाणु एवं पर्यंत काल काल का भी सूक्ष्म उसके उसके क्षण और क्षण का दूसरा भी अर्थ करते हैं टीका में लोष्ट स ही प्रविभज्य मनुष्य अवयव अल्पत्ताम्यम व्यवतिषते स्व so, अपकर्ष पर्यंत परमाणु मिट्टी का ढेला लोष्ट है विवाह करने पर जो अवयव अंतिम छोटा अवय है अल्पत्व तारत्व में व्यवतिष्ठ अल्पत्व तारतव्य स्थिर हो जाता है आगे छोटा नहीं होता है स्व so, अपकर्ष पर्यत सबसे छोटा अवयव परमाणु यथा जिस प्रकार परमाणु सबसे अंतिम अवयव हुआ इसी प्रकार तथा अपकर्ष पर्यंत काल क्षण होता है क्षण अंतिम अंतिम अवयव है काल का उसे पूर्वापर पूर्वापरभाव विकल काल का एक समय देखा एक दिन ये काल है ना नहीं काल है समय उसमें पूर्वापर भाव है एक दिन में पूर्वापर भाव है नहीं पूर्वान्न मध्याना प्राण होता है अच्छा केवल पूर्वान्न ले लो पूर्वान्न में पूर्वा प्रभाव है उसे पूरा प्रभाव है ऐसे प्रकार जो एक समय लिया छोटे इतने ले इतने में पूरा प्रभाव आएगा आंख बंद करो फिर खोलो पूरा प्रभाव है नहीं है ऐसे अंतिम एक क्षण लेना जिसमें पूर्वा प्रभाव नहीं है पूर्वांश परंश रहेगा तो अभय भी हो जाएगा इसका जिसे पर है अवैध हो गया एकदम परमाणु होता है जिसका दो अवैध अवय है ही नहीं इस प्रकार काल क्षण कहना पूर्व क्षण उत्तर क्षण पूर्व उत्तर भाव आ गया तो दो हो जाएगा एक नहीं होगा एक होगा जिसे पूर्वापर भाव नहीं है पूर्वा पूर्वापरभाव विकल काल कला काल की कला अंश जिसे पूर्वापरभाव नहीं हो उसका नाम है एक ही क्षण उसी क्षण में फिर पूरा प्रभाव नहीं है तम एवं क्षण दर्शयति। उसको फिर अन्य प्रकार दिखाते हैं भाष्य में यावतावा वावा चलितः न चलित परमाणु पूर्व देशम जहियाम उपसदित एक परमाणु में क्रिया होकर कि थोड़ा सा पूर्व उत्तरदेश उत्तर देश के मुझे बहुत ही व्यवधान नहीं है ये थोड़ा चलन हुआ जितने समय में परमाणु का चलन हो जाए पूर्व छोड़ दिया उत्तर देश को प्राप्त कर लिया ये होता है क्षणा परमाणु का चलन परमाणु में क्रिया थोड़ी हुई एक क्षण में उससे अंतिम कार है उसको कहा क्षणा परमाणु मात्रम क्यों कहा क्योंकि परमाणु में देश पूर्वाप्रभाव नहीं है देशम अतिक्रम है परमाणु परमाणुमात्र देश अतिक्रम करने वाला जितने समय यह हो गया क्षण हो गया क्षण और उसके क्रम में संयम करना और क्रम क्या है आगे टीका में कहते क्रम पदार्थ माह क्षण का जो प्रवाह होगा प्रथम क्षण द्वितीय क्षण तृतीय क्षण इतने कितने क्षण होता है पूरा अनंत उसके बाद उसके बाद चलता रहेगा ये जो क्षणों का प्रवाह है उसको कहते क्रम टीके भाषा में सकाल क्षण तत्प्रवाह विच्छेद क्रम प्रवाह का अविच्छेद प्रवाह चलता रहेगा ये हो गया क्रम क्षण तत्क्रम और ना क्या पहले तत्पद न क्षण पराम इसका क्या थे? है तत्पद न क्षण परामष्यते वाक्य क्या तो प्रवाह तत्पद न क्षण ये वाक्य है तत्प्रवाह शब्द में तत्पद है तत्प्रवाह में तत्पद है ना और तत्पद से क्या लेना क्षण तत्पदे न क्षण परामा तो क्रम क्या होगा क्षण का प्रवाह तत्प्रवाह मतलब का प्रवाह है क्रम न से से क्रम वास्तव क्षण का जो प्रवाह है प्रथम द्वितीय तृतीय आदि ये लगातार चलता है ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं है किंतु काल्पनिक का। प्रथम क्षण के बाद द्वितीय क्षण तृतीय क्षण जब आएगा तो समय प्रथम क्षण रहता है द्वितीय क्षण नहीं चतुर्थ क्षण में तृतीय क्षण रहेगा तृतीय क्षण में चतुर्थ क्षण रहेगा तो प्रवाह नाम का क्या पदार्थ है एक समय तो एक क्षण होगा पूर्व क्षण नष्ट हो गया उत्तर क्षण उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे प्रवाह कहाँ होगा तो ये प्रवाह वास्तव नहीं है किन्तु काल्पनिक तहार रूप से अयुग पद उपस्थित सुत विचार क्षणों का जो समाहर मेलन एक समय में कितने क्षण इकट्ठे हो जाएंगे बताओ एक क्षण में कितने क्षण इकट्ठे हो जाएंगे अलग कोई इकठे नहीं होगा एक क्षण में तो एक ही पूर्व क्षण नष्ट हो गया उत्तर क्षण उत्पन्न नहीं हुआ तो क्षणों का प्रवाह मेलन समाहर से मेलन से अयुग पद उपस्थित सुस्तवत्विचार युगपद उपस्थित होते है क्षण एक साथ क्षण उपस्थित नहीं होते तो आयुगपद होते क्रमशः उपस्थित होते जब एक समय में उपस्थित नहीं होते हैं तो सब क्षण का मेलन कब होगा वास्तव त विचारास विचार न सहते जब विचार करेंगे वास्तव नहीं कर सकते क्षणों का मेलन द्वितीय क्षण होते ही प्रथम क्षण नष्ट हो गया पहले द्वितीय क्षण द्वितीय क्षण में तृतीय क्षण आया नहीं तो कभी भी दो चार पांच शिक्षण एक समय में मिल जाए ये नहीं हो सकता है इसलिए हो, वस्तु समाहार का क्षण तत्क्रम समाहेद क्षण और क्रम का वस्तु समाहार क्रम वस्तु सत वास्तव मिलन नहीं थी बुद्धि समाह मुहूर्ता और अत्र बुद्धि में मिलन होता है वास्तव क्षणों का मिलन क्रम का नहीं होता है बुद्धि में विचार करके इसे प्रभाव नाम को विचार करते मुहूर्त तो गया समुदाय वस्तु ये जो काल हुआ क्षणों का समूह क्षण का मिलन एक एक क्षण मिलकर के हो जाएगा 60 सेकंड में एक मिनट होता है 60 मिनट में एक घंटा और 12 घंटा में दिन तो मिनट सेकंड आदि मिल जाते हैं एक साथ एक दिन में सब बारह घंटा मिल गए ना पूर्व क्षण उत्तर क्षण में नहीं रहता है कालो का मिलन नहीं होता है सकल कालो वस्तु शून्य कोई वस्तु है ही नहीं बुद्धि निर्माण बुद्धिया निर्माण यस्य बुद्धि के द्वारा उसका निर्माण होता है कण काल बुद्धि से विचार करते बारह घंटा होने पर दिन होता है बारह मास उन पर वर्ष होता है ये सब बुद्धि के द्वारा उसका निर्माण करते वस्तु तो दिन नाम को कोई काल वर्ष मास नाम को कोई काल पदार्थ ही नहीं शब्द ज्ञान अनुपत्ति वस्तुशून्य विकल्प शब्द के ज्ञान के पीछे होने वाला विकल्प वृत्ति ही नाम सामान्य लोग से काल का विचार करते काल विध्युत दर्शन नाम वस्तु स्वर्पे भी तो जो विद्युत दृष्टि लविक सामान्य है बहिर्मुख उनको लगता है कि वस्तु वास्तव वा कोई पदार्थ काल नाम के है वस्तु तो काल नाम को कोई पदार्थ नहीं है टीका में यायुगपद पद भावी क्षण धर्म क्रमश एक साथ होने वाले में सब क्रमत होता है प्रथम द्वितीय तृतीय आदि क्रम क्रम से युगपत नहीं युगपत होने वाले क्षण धर्म नहीं क्रम अयुगप प्रथम द्वितीय तृतीय कर क्रम होता है क्षण अवास्तवत्वार अवास्तवें क्षण का समाह मेलन वास्तव नहीं है क्षण तत्क्रम और अपनी अवास्तव समाह क्षण और तत्क्रम दोनों का समाह मेलन ये भी वास्तव नहीं तो क्षण और क्रमे में समय कैसे करेंगे नैसर्गिक वैतंडिक बुद्धि अतिशय रहता लौकिक लौकिक दर्शन स्वरूप लौकिक लोक और भी काल कोई वस्तु मानते है नैसर्गिक वैतंधिक आगे वैनईक वैनईक बुद्धि अतिशय रहता लौकिक प्रतीक्षण में बुद्धित दर्शना भ्रांता नैसर्गिक बुद्धि वैनई कतिशयता अच्छा ठीक है बिना स्वाभाविक वैतनिक नहीं करके ठीक है भै का ठीक है नैसर्गिक तो स्वाभाविक स्वभाव से बुद्धि नहीं और गुरु उपदेश से भी बुद्धि जिनको नहीं हुआ उनको कहेंगे लौकिका नैसर्गिक वैनय नया ठीक है, है। बुद्धि ठीक है नैसर्गिक और वैनयिक वैतनिक स्थान पर वैनयिक नैसर्गिक वैनयिक बुद्धि अतिशय रहता नैसर्गिक बुद्धि तो स्वभावत जो बुद्धि होती है और वही नहीं अवधि विनय से गुरु से प्राप्त होने पर गुरु से श्रवण करके जो बुद्धि होती है स्वाभाविक बुद्धि नहीं शास्त्रजन्य बुद्धि नहीं तो इनको कहते हैं लौकिक और व्यित दर्शन क्या है प्रतीक्षण में व्यथित दर्शन भ्रांता प्रतीक्षण ही बुद्धि अलग अलग होती है तो भ्रांत है सामान्य लोग और कुछ लोग भ्रांत है इनके ये कालम ईदृश वास्तवम अभिमन्यते जो काल को अवयवी नाम को कोई वास्तव पदार्थ मानते हैं इनके लिए एक पदार्थ है करके वास्तव ऐसे मानते हैं वस्तु वस्तु स्वरूप वस्तुस्वरूप इव अवभाषते क्षणस्तु वस्तुपति क्रमावलंबी क्षण एक वस्तु है वस्तु में स्थित है कर्मों को आश्रय करता है क्रमावलंबी क्रम उसका आश्रय है क्रम में आशित क्रम उसका क्रम उसमें आश्रित होता है टीका में तत्क क्षणों अवास्तव यदि काल अवास्तव या क्षण भी अवास्तव वा है न्याह क्षण वास्तव है क्षणस्त वस्तुपति अर्थात वास्तव क्रमावलंबी क्रमस्य अवलंबनम अवलंब क्रम का आश्रय वस्तु में क्रम आश्रित होता है क्रमालबी क्रम अवलंबन अवलंब स्वस्थ स्थिति क्रमावलंबी क्रम का आश्र आश्रय जिसमें क्रमावलंबी हो गया क्षण क्रमण अवलंब्य वैकल्पिक क्रम से आश्रित होता है क्षण वैकल्प्य वैकल्पिक विकल्प रूप क्रम नाम कोई को वास्तव पदार्थ नहीं विकल्प वस्तुशून्य विकल्प शब्द ज्ञान ऐसे विकल्प रूप क्रम से आश्रित तो होता है क्षण क्षण तो पदार्थ है क्रम नाम को कोई पदार्थ नहीं है क्रमस्य क्षण अवलंबना तो हेतुम क्रम क्षण का आश्रय है क्रमश क्षण अनात्मा तम कालविद कालिए आचेक्षत योगिना क्षण आनंतियात्मा क्षण के अनंतर होने वाले अनंतरियात्मा कालिद उसको काल कहते हैं क्रमश अवस्थावत हितमा न चौ क्षण सहत एक समय में दो क्षण रहेंगे या तीन क्षण रहेंगे द्वोक्षण स नवत चाह न चे यस्मा क्षण स नवत तस्मा क्रम सिद्ध नहीं है क्रमश न द्वयो सहभोवर असंभवात दो में क्रम हो नहीं सकता है हो हो साथ नहीं सकते यस्तु सहभाव उपयात ताम प्रत्याह कोई यदि कहता नहीं दो क्षण सा... एक साथ रह जाएंगे वैयात्यात वैयात निर्लज साहस निर्लजता से कहे कहें नोक्ष समय रह जाएक्षण करे तम त्र प्रत्या तो है प्रत्यास कस्मा क्यों न होगा पुरुषमाद उत्तर पूर्वस्मदुतरभान यदन क्षण सक्रम तस्वर्तम एवैक पूर्वोत्तर क्षण संतीति पूर्वस्मा उत्तर भावी यदा आन, यदा आनंतरियम पहले पूर्व क्षण उत्तर भावी उसके आनातरिय हुआ उसके पश्चात ये आनन्तरम क्षण से क्रम क्षण का वो क्रम हुआ एक बाद दूसरा तस्मात् वर्तमान एवं एक क्षण एक क्षण तो वर्तमान होगा उत्तर क्षण होते पूर्व नष्ट हो गया उत्तर क्षण वर्तमान हो जाएगा न पूर्वोत्तर क्षण सन्ती एक साथ मिलकर पूर्वोत्तर क्षण ही नहीं तस्मा नास्ति समा तत्समाह क्षण का मिलन नहीं होगा टीका में उपसहति तस्मा नास्ती तत्समाहार तत्कम इधान ससे विसहायम एवं पूर्वोत्तर क्षण तभी तो पूर्वोत्तर क्षण जो हुआ खरगोश के सिंह के समान खाली शब्द प्रयुक्त आ जाएगा कुछ यही नहीं नेत्या है ये बात नहीं ये तो भूत भावि क्षण ते परिणाम व्याख्या भूत भावि अतीत क्षण आगे भविष्य क्षण है व्याख्या परिणाम से संबंधे परिणाम परिणाम के द्रव्य परिणाम के संबद्ध होते हैं अन्यता सामान्य समन्वागता मिलते परिणाम के साथ भाष्य में तेन एकेन एक क्षण कृत्न लोक परिणाम अनुभवती एक क्षण में क्षण के द्वारा संपूर्ण लोग परिणाम अनुभव करता है प्रत्येक क्षण कुछ कुछ परिणाम होता रहता है तत्न उपारूढ़ा खलु हमी धर्मा उसी क्षण में सारा धर्म है जिस क्षण में सब परिणाम होता है द्रव्यों का परिणाम सब परिणाम धर्म उसी क्षण में आरूढ़ स्थित है तयो क्षण तत्क्रम सायमात क्षण उसका क्रम जो वस्तुएं परिणाम होता है एक क्षण में ये सब में संयम कर्ण से तयो साक्षात्णम क्षण और क्रम का साक्षात्कार हो जाता है तत्स्य विवेक जम ज्ञानम होती तो प्रत्येक क्षण में कुछ वस्तुओं का परिणाम होता रहता है क्षण में संयम कर्ण से सर्वस्तु का परिणाम के साथ क्षण का संबंध है वही क्रम संयम कत्सर्विषयक विवेक ज्ञान हो जाता है योगी को सामान्य न समन्वयगता संबंध उपस तेन वर्तमान से अर्थक्रियासु शोचितासु सामर्थ्या वर्तमान क्षण का ही सामर्थ्य क्रियासु अर्थक्रियासु जिसका जिसमें सामर्थ्य हे उचित क्रिया में वर्तमान क्षण का ही सामर्थ्य हे इसलिए वर्तमान समय में जिस वस्तु में द्रव्य में जो परिणाम है वो परिणाम होता है क्षण के साथ उसका संबंध है क्षण में और क्रम में स्वयं करने से सर्व वस्तु विषय का ज्ञान हो जाता है तो सर्व वस्तु विषय ज्ञान ये निश्चय सर्व वस्तु का ज्ञान होता है आगे उसका विशेष दिखाएंगे किस प्रकार सर्व वस्तु ज्ञान होता है पूर्णमद पूर्णमितद